आध्यात्म रामायण बालकांडीन तृतीय सर्ग, सर्ग भगवान का जन्म और बाल लीला श्री महादेव उवाच अथ राजा दशरथ श्रीमान सत्यपरायण अयोध्यापतिवीर सर्वोके सुश्रुत सोनपत्य त्वा दुखे न पीड़ित वशिष्ठ स्वलाचार्य एक बार सकल लोक प्रसिद्ध सत्यपरायण श्रीमान अयोध्यापति वीरवर महाराज दशरथ पुत्र के न होने से अत्यंत दुखित हो अपने कुल के आचार्य गुरुवर वशिष्ठ जी को बुला उन्हें प्रणाम कर इस प्रकार कहा स्वामिन पुत्रा कथम मे स्यो सर्वलक्षण लक्षिता पुत्रहीन्य मे राज्य सर्व दु स्वामिन कल्पते यह बताइए कि मेरे सर्वसुलक्षणों से संपन्न पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं क्योंकि बिना पुत्र के यह सम्पूर्ण राज्य मुझे दुख रूप हो रहा है ततो तथो ब्रवृदिस्थ भविष्य सुतास्तव चार सत्वन्ना लोकपालायरा तब राजा दशरथी वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारे साक्षात दूसरे लोकपालों के समान अत्यंत समर्थवान चार पुत्र होंगे सांतर्भरता ऋष्य सिंगं तपोधनम अस्मा भी सहित पुत्र का मेषि मेष्टिम शीघ्रमाचर तुम शांता के पति तपोधन ऋष्ट सिंह ऋष्ट मुनिवर विभांडक के पुत्र थे एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे उसी समय उधर से उर्वशी अप्सरा निकली उसे देखकर मुनि का वीर स्खलित हो गया उसे जल के साथ एक मृगी पी गई उससे उनका जन्म हुआ माता के समान इनके सिर पर भी शिंग, सिंग सींग होने की संभावना थी इसलिए पिता दिभाड ने इनका नाम ऋष्य सिंह रखा एक बार अंगदेश में घोर अनावृष्टि हुई उस समय मुनियों ने अंग निरेश रोमपात से कहा यदि बाल ब्रह्मचारी ऋष्य सिंह को यहाँ लाया जा सके तो वृष्टि हो राजा के प्रयत्न से वे आ गए उनके अंगदेश में आते ही पुष्कल वर्षा हो गई राजा ने उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन्हें अपनी कन्या शांता विवाह कर दी कहीं कहीं ऐसा भी कहा जाता है कि वह शांता महाराज दशरथ की पुत्री थी और इन्होंने उसे अपने मित्र रोमपाद को गोद दे दिया था ऋष को बुलाकर शीघ्र ही हमें साथ लेकर पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करें तथेति मुनि माधी मंत्रि सहित शुचि यज्ञ कर्म समारे भे मुनिभिकम भी सही राजा ने बहुत अच्छा कह मुनिविष्य सिंह को बुलाया और मंत्रियों के सहित पवित्र होकर निष्पाप मुनिजनों की सहायता से यज्ञानुष्ठान आरंभ किया